एक पड़ोसी वार्तालाप करने के लिए पहले ही से तैयार थे वही अग्रणी होकर कुछ पूछने लगे जयगोपाल के भाई वैकुंठ भी हैं गस्थाश्रम तथा श्री राम कृष्ण वैकुंठ हम संसारी मनुष्य हैं हमारे लिए कुछ कहिए श्री कृष्ण, ईश्वर को जानकर एक हाथ उनके पैरों पर रखकर दूसरे हाथ से संसार का, का काम करो वैकुंठ महाराज संसार क्या मिथ्या है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 जो कदम बढ़ा सके आज या शताब्दी भर के बाद यह जमीन बेदखल हो जाएगी क्या यह तू नहीं जानता अतएव अब तू लगन लगाकर उसे जोत फसल क्यों नहीं तैयार कर लेता गुरु प्रदत्त बीट डालकर भक्तिवारी से खेत सीता जा अगर तू अकेला यह काम न कर सके तो राम प्रसाद को भी अपने साथ ले गृहशाश्रम में ईश्वर लाभ उपाय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 जीव जगत सब वही बने हैं बच्चों को खिलाओ तो यह जानकर कि गोपाल को खिला रहे हो पिता और माता को ईश्वर और जगन्मात्मा देखो और उनकी सेवा करो उन्हें जानकर संसार में रहने से प्याही हुई स्त्री से फिर संसारिक संबंध नहीं रह जाता दोनों ही भक्त हो जाते हैं केशव ईश्वरी बातचीत करते हैं ईश्वरी प्रसंग लेकर रहते हैं तथा भक्तों की सेवा करते हैं सर्वभूतों में वे हैं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 ये सब बाधाएं तो है ही ऊपर से कभी कभी यह भी होता है कि लड़के कहना नहीं मानते इस पर और भी कितनी ही आपदाएँ हैं महाराज तो फिर उपाय क्या है श्री रामकृष्ण संसार में रहकर साधना करना बड़ा कठिन है बड़ी बाधाएं हैं ये सब तुम्हें बतलाने की जरूरत नहीं है रोग शोक दारिद्र उस पर पत्नी से अनबन लड़के आवारा मूर्ख और गंवारा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 ईश्वर की धूल तलाश की ओर मन जाता है सुनो यह एक गाना सुनो भावार्थ मन का घूम मन घूमने चले खाली कल्पतरु के नीचे ए मन चारों फल तुझे पड़े हुए मिलेंगे प्रवृत्ति और निवृत्ति तेरी स्त्रियां हैं उनमें से निवृत्ति को और अपने साथ लेना उसके आत्म विवेक से तत्व की बातें पूछ लेना शुचि असुचि को लेकर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 एक दाने ही बहुत हैं पड़ोसी हमें जैसा विकार है इससे लोटा भर पाने से क्या होता है इच्छा होती है ईश्वर को सोलहों आने समझ लो संसार विकार की दवा मामेकम शरणम ब्रग श्रीराम कृष्ण यह ठीक है परंतु विकार की दवा भी तो है पड़ोसी महाराज वह कौन सी दवा है श्रीराम कृष्ण साधुओं का संग उनका नाम गुण कीर्तन